महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व एक शुभशुभकर्मों का परिणाम कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है इसका प्रतिपादन युधिष्ठिर्वाच यद्यस्ते दत्तम वा तपस्त तथा चुराण वा पिशुश्रूषा तन्मे ब्रोहि पिता युधिष्ठि ने पूछा पितामह यदि दान यज्ञ तप अथवा गुरुशुश्रूषा पुण्य कर्म है और उसका कुछ फल होता है तो वह मुझे बताइए पापे मनः आत्मा स्वर्म कल संस्म जी ने कहा राजन काम क्रोध आदि दोषों से युक्त बुद्धि की प्रेरणा से मन पाप कर्म में प्रवृत्त होता है इस प्रकार मनुष्य अपने ही कार्यों द्वारा पाप करके दुख में लोक अर्थात नरक में गिराया जाता है दुर्भिक्षादुर्भिक्ष क्लेा क्लेशम भयात भयम मृतेभ्य अम्रमृतम जानते दरिद्रा पापकारिण पापाचारी दरिद्र मनुष्य दुर्भिक्षते दुर्भिक्ष क्लेश से क्लेश और भय से भय भै पाते हुए मरे हुओं से भी अधिक मृतक तुल्य हो जाते हैं। जानते स्वर्गम सुखा धनाढ्या शुभ कार्य जो श्रद्धालु जितेंद्रिय धन संपन्न तथा शुभ कर्म प्राण होते हैं वे उत्सव से अधिक उत्सव को स्वर्ग से अधिक स्वर्ग को तथा सुख से अधिक सुख को प्राप्त करते हैं जालकुंजर दुर्गेशु सर्पचूर भयेशु च हस्तावापीन गे नास्तिका किमत परम नास्तिक मनुष्यों के हाथ से हथकड़ी डालकर राजा उन्हें राजा से दूर निकाल देता है और वे उन जंगलों में चले जाते हैं जो मतवाले हाथियों के कारण दुर्गम तथा सर्प और चोर आदि के भय से भरे हुए होते हैं इससे बढ़कर उन्हें और क्या दंड मिल सकता है प्रिय देवातिथे आदान्या प्रिय साधव क्षेम महात्मा बताम आर्गम आस्तित दक्षिणम जिन्हें देव पूजा और अतिथि सत्कार प्रिय है जो उदार है तथा श्रेष्ठ पुरुष जिन्हें अच्छे लगते हैं वे पुण्यात्मा मनुष्य अपने दाहिने हाथ के समान मंगलकारी एवं मन को वश में रखने वाले योगियों को ही प्राप्त होने योग्य मार्ग पर आरूढ़ होते हैं पुलाका युभ पुत्रिका पक्षसो तद विधास्ते मनुष्याण ये, ये शाम धर्म न कारण जिनका उद्देश्य धर्म नहीं है ऐसे मनुष्य मानव समाज के भीतर वैसे ही समझे जाते हैं जैसे धान में थोथा पौधा और पंख वाले जीवों में मच्छर सो सुशीघ्रपे धातम विधानम अनुवते श्वेते सहसयान ये यथा कृत उपति करोति उपतिष्ठतिष्ठं तम गुगछते जिस जिस मनुष्य ने जैसा कर्म किया है वह उसके पीछे लगा रहता है यदि कर्ता पुरुष पूर्वक दौड़ता है तो वह भी उतनी ही तेजी के साथ उसके पीछे जाता है जब वह सोता है तो उसका कर्म फल भी उसके साथ ही सो जाता है जब वह खड़ा होता है तो वह भी पास ही खड़ा रहता है और जब मनुष्य चलता है तो उसके पीछे पीछे वह भी चलने लगता है इतना ही नहीं कोई कार्य करते समय भी कर्म संस्कार उसका साथ नहीं छोड़ता सदा छाया के समान पीछे लगा रहता है ये न, ये न यथा यथ पुरा कर्म समय तदेक तरोक् नित्यम भित्त्म जिस जिस मनुष्य ने अपने अपने पूर्व जन्मों में जैसे जैसे कर्म किए हैं वह अपने ही किए हुए उन कर्मों का फल सदा अकेला ही भोगता है स्वकर्म फल निक्षेपम विधान परिरक्षित भूतग्रामम इम काल सामतात परिकर्षती अपने अपने कर्म का फल एक धरोहर के समान है जो अदृष्ट के द्वारा सुरक्षित रहता है उपयुक्त अवसर आने पर यह काल इस कर्म फल को प्राणी समुदाय के परम पास खींच लाता है अचोद्यमान यथा पुष्पाणी चला चा सम काल नथा कर्म पुरा कृत जैसे फूल और फल किसी की प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर वृक्षों में लग जाते हैं उसी प्रकार पहले के किए हुए कर्म भी अपने फलभोग के समय का उल्लंघन नहीं करते सम्मान लाभ लाभ प्रवृत्ता विधानते पुनः पुनः सम्मान अपमान लाभ हानि तथा उन्नति औन्नति ये पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार बार बार प्राप्त होते हैं और प्रारब्ध भोग के पश्चात निवृत्त हो जाते हैं आत्मना विहितम दुखम आत्मना विहित सुखम गर्भसया मुदाजह अभुजते पौर्वते ही कम दुख अपने ही किए हुए कर्मों का फल है और सुख भी अपने ही पूर्वकृत कर्मों का परिणाम है जीव माता के गर्भ से या में आते ही पूर्व शरीर द्वारा उपार्जित सुख दुख का उपभोग करने लगता है बालो युवाच वृद्धश्च करोते शुभा शुभम तस्याम तस्याम अवस्थायाम तत्फलम प्रतिपद्यते। कोई बालक हो तरुण हो या बूढ़ा हो वह जो भी शुभा कर्म करता है दूसरे जन्म में उसी उसी अवस्था में उस उस कर्म का फल उसे प्राप्त होता है यथा धेरो सहस्रो वसो विंदती मातरम तथा पूर्वकृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति जैसे बछड़ा हजारों गाँवों में से अपनी माँ को पहचान कर उसे पा लेता है वैसे ही पहले के किया हुआ कर्म भी अपने कर्ता के पास पहुँच जाता है समुन्नम अग्रतो वस्त्रम पश्चात शुद्यति कर्मणा उपवा से प्रतप्तान आम दीर्घम सुखम अनंतकम जैसे पहले से क्षार आदि में भिगोया हुआ कपड़ा पीछे धोने से साफ हो जाता है उसी प्रकार जो उपवास पूर्वक तपस्या करते हैं उन्हें कभी समाप्त न होने वाला महान सुख मिलता है दीर्घ काल तपसा सेवित न तपोवन ही धर्म निर्धत पापाण सम्पयते तपोवन में रहकर कर की हुई दीर्घ काल तक की तपस्या से तथा धर्म से जिनके सारे पाप धुल गए, उनके संपूर्ण मनोरथ सफल हो जाते हैं शकुना नाम इवाका से भी के। पदम शकुनाशेदिता तथा ज्ञान विद्याति जैसे आकाश में पक्षियों के और जल में मछलियों के चरण चिन्ह दिखाई नहीं देते उसी प्रकार ज्ञानियों की गति का पता नहीं चलता अलमन्यूपालीर्ति व्यतिम भेषण चापम च चा कर्तव्यम हित दूसरों को उलाहना देने तथा लोगों के अपराधों के चर्चा करने से कोई प्रयोजन नहीं है जो काम सुंदर अनुकूल और अपने लिए हितकर जान पड़े वही कर्म करना चाहिए इसी महाभारत शांति पर मोक्ष धर्म पर एकाशीत्यधिक शतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में एक अध्याय पूरा हुआ